विपरीत अन्योन व्यावृत्त रूप विवेक विवेकित विवेक आत्मगत्वात्मा प्रकाश होवेक्य विपरीत का मतलब कहते अन्योन्य व्यावृत रूप एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण साधन कृत वैलक्षणता वैपरीत्यता है और भेद है और कहते हैं साध्य फलकृत भी भेद बहुत है यदि भी दोनों ही वैदिक है फिर भी दोनों में भयंकर भेद है क्योंकि विवेक और अविवेकात्मकवाद क्योंकि जो कर्मठ है वह होगा दक्ष भी होगा भी होगा और अपने आप के सब मानेगा तभी वह मितयाभिमान वाला हो करके अविवेकवान कहा जाता है ताकि कर्माधिकारी हो पाता है कर्मठो हम अर्थी अहम दक्षोहम ब्राह्मणो ब्राह्मणोह इत्यादि का विमान के बिना मिथ्या विमान के बिना वह कर्म कर नहीं सकता और ऐसा सबका विपरीत है विवेक न वह अपना कर्मट मानता है ज्ञान हम, अर्थी भी नहीं है तो नीतिशुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त भुद्द, स्वभाव का अर्थित्व ही नहीं रहा अतः कर, करने का दक्षता का प्रश्न ही नहीं उठता है तो द्विजत्व आदि भी उपादिक होने के नाते उपाधि स्वरूपस्थ नहीं है इसलिए कोई भी चीज नहीं अपने में। इस प्रकार से प्रकाश और अंधकार के दिया। शुची, नाना गति विभिन्न फले सूचय जनयत भिन्न भिन्न भिन फलों को सूचित करते हैं बल्कि उत्पन्न ही करते हैं जो उनको कहा जाता है भिन्न फले संसार मोक्ष दोनों का फल भिन्न भिन्न है क्योंकि एक का फल संसार ही है दूसरे का फल मोक्ष एक संसार का साधन है एक मोक्ष का साधन है ये कौन है यह पूछने पर काियो विषया विद्या चेयो विषया पंडित तुम्हारे जैसे पंडितों के द्वारा ये ये अच्छी तरह से मालूम हो है कि अविद्या जो है प्रियो विषय होती है प्रे विषय जिसका विषया विषयों यस्यासा प्रियो विषया अविद्या श्रेय विषय यहासा श्रेय विषया विद्या है किस प्रकार से ज्ञात है निर्ज्ञात है संपूर्ण निश्चय रूपेण ज्ञात है किनको पंडित ही अवगत पंडितों के द्वारा निश्चय करके जान लिया हुआ है तुम्हारे जैसे पंडितों के ढोंगी पंडित के द्वारा नहीं आगे ढोंगी पंडित का वर्णन आएगा ये असली पंडित है तद्यासी विद्याम ना नचिकेत्म ताम अहम ऐसे इन दो परस्पर विरुद्ध विषयों में से तथा निष्प्रकार के परस्पर अत्यंत विरुद्ध इंदो विषयों में से मैं तुमको विद्या विद्या के अर्थी करके मैं मानता हूं अस्मा क्यों ऐसे मानते हैं आप यद जिसलिए कि अविद्विप्रो भी न काहा अवसर प्रत्ये बहोपी ताम नालोलोपनता न विचेदृतवंत श्रेय मार्ग आत् तो भोगा श्रेयो नाजन बंदित प्राय हा। क्योंकि जो है अविद्वि प्रलोभिन अविद्वु मैंने अविद्या का अर्थ ही अविद्या को चाहने वाला अविद्या को चाहने वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि को अविद्व बुद्धि का आवित्या के अर्थी का बुद्धि उस बुद्धि वाले को क्या करते हैं ये कामनाएं ये कामना ये सारे की भी चर उतनी इनमें से एक भी कामना उसके सामने रख दिया जाए वो लोभी है और तुरंत छिपट जाएगा उसका पीछे अरे बड़ा मुश्किल से मिल गया पकड़ो इसको तुरंत उसको पीछे भागेगा और उसको अपना लेगा एक भी काम जितना दिया उसको पुत्र पौत्रा में निश्वर्ष शुरू करके अंत तक उनमें से एक भी कामना प्रस्तुत कर दी जाए किसके सामने वो तो झट भी झपड़ जाए तुरंत लाओ लाओ लो देरी नहीं करने का है कि क्या अविद्वान अविद्या की अर्थिक बुद्धि ऐसी होती है प्रलोभिना काम उनकी बुद्धि को प्रलोभन करने वाली जो कामनाएं हैं कौन सी है जैसे कि अप्सराएं आदि है वह अ वैसे एक भी जब उन्हें अपीसरे का दिया कहने का मतलब को एक भी उपलब्ध हो उसके समक्ष वो तो हो जाता है और तुम्हारे लिए तो बहुत सारे देने के बावजूद भी न लो लोपंत तो एक कामना तुम अंदर लोभाकार वृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकी न नृत कहने का मतलब तुमको अपने लक्ष्य से अलग नहीं कर सके हटाए दूर नहीं कर सके लुपड्रिच्छेदने धातु मान करके कार्य रहे अलोलोपंता लुभ दातु नहीं ले रहे हैं लुप ले रहे एक उधर लुभ धातु कभी भी बनता है अलोलो पंता लुभ लोभे और यहां लुपड़ी छेदने भाषकर यहां छेदने में ले रहे हैं किसी कहते हैं नाविच्छेदन करता लुभ धातु न लेकर के लुपड़ी ले रहे हैं यंगन लुक यंग लुकी पूरे को आधारिगण में ले लिया और वह इसलिए शब्द हो गया अलोलो पंत इसलिए बना है और छाण सत्ता प्राप्त शब्द को भी इसलिए नहीं किया सपो अलुप आपने पदम छप शब्दी वा अंतादेश छा अथ आद्रपद मान लो और शब्द कर डालो तब अंता है निक्छेदन कर दंता क्यों कर रहे हैं इसलिए इतनी टिप्पण कार स्पष्ट कर दिया कौन से धातु यहाँ पे एक लोल पित्रो न ये कभी है आदमी को अपने लक्ष्य से विच्छेद कर देता है हर आपको तो बहुत सारा परवे आपको अपने लक्ष्य से विच्छेद नहीं किया क्या है उनका लक्ष्य श्रेयो मार्ग किससे विच्छेद नहीं हुआ श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं कर सका इतनी सारे भोग्य पदार्थ भी श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं कर सका आत् भोगिवांछा संपादने न व्यक्ति पर निर्भर होते सारी चीजें हम लोग भी पढ़ते रहे एक समय वो भी था अब तो घड़ी देखकर के पहुंच जाते हैं पंगत में टाइम पर पहुंच जाता हूँ ठीक साढ़े दस बजे लेकिन ऐसे भी दिन थे जो विद्यार्थी रहे पढ़ते रहे पता नहीं चलता था घंटी बजने घंटी बजने पर भी काम तक तो समय नहीं दिया लगे हैं फुट्टी का टिप्पण में लगे रहते लगाने महाराज जी वहाँ बैठे रहें तो। वो आया नहीं फिर भेजते थे जाओ वो फंसा होगा इसी पंक्ति में उठा के लाओ उसको फिर बुला के लाते थे फिर हमने देखा कि तो ठीक नहीं है ये जो हो रहा है अच्छा नहीं है तो महाराज जी हमारे इंतज़ार करें पाँच मिनट देखें उसके नहीं आने पर भी दूसरों को भेजें फिर हमने अपने सहपाठी के को तैयार कर लिया जो आपको जाने से पहले हमको बिले के चलना हमको बोल देना भाई हम जा रहे इतना कह दो पास में से तो हम समझ लेंगे तो घंटी बजने का टाइम हो गया है तो हम चल देंगे उसमें पुस्तक बंद कर दूंगा प्रेज करना पड़ा ठीक थे रमेश कर चैतन्य तो अच्छे महात्मा आ देखे वो तो हमको रोज बोलते जब वो चलेंगे भोजन तो के लिए तो हमको बुला के तब चले निर्भर है व्यक्ति का पर इसे कहते हैं तुमको श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं कर सके अर्थात श्रेय मार्ग से विच्छेद नहीं, मतलब नहीं कर सके मतलब आत्मारूपी जो स्वरूप है उसके उपभोग की जो है अभिवां अभिवांशा के संपादन के द्वारा तुम्हारे श्रेय मार्ग से वेद नहीं कर सके आप तो भोग अभिवांशा संपादन ना या आत्मा से क्या लेना है तत्व काम्य पदार्थ वस्तु या आदि वे क्या किया अपने उपभोग की इच्छा तुम्हारे अंदर संपादन करने के द्वारा तुमको अपने मार्ग से ये हटाये नहीं ऐसा नहीं होगा सकते हैं यहां आत्मा से मुख्य उत्पनिष्ठ क्या है अपराधी वस्तु वे अपने उपभोग ने अपने उपभोग की अभिवां छा जबरदस्त इच्छा तुम्हारे अंदर संपादन करने के द्वारा तुमको श्रेयो मार्ग से विच्छेद नहीं कर सके ऐसा अतः इसी वजह से अहम मैं जो है तुम श्रेयो श्रेय भाजनम मन प्राये मैं तुमको विद्या के अर्थी श्रेयो मार्ग के भागी ऐसे मैं तुमको मानता हूं यदि ऐसा आप मुझे मानते हो फिर हमें बताइए मुझे आप विद्या के अधीपी विद्यार्थी श्रेय भागी मानते हो अविद्या के अर्थी का स्वरूप फिर क्या होगा नीचिकेता के मन में जिज्ञासा हुई फिर तो अविद्या के अर्थी का क्या स्वरूप होता है और वह क्या प्रयोग का भागी होगा फिर अन्य चीज के भागी होता है किसके भोगी होगा वो यदि ऐसा नीचेकेता का मन में आ गया है तो उसकी जवाब यमदाजी अपने तरफ से दे रहे हैं देखिए अविद्या मंत्र वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान्य मण पर मूढ़ा अंधेर यहा अंधार अविद्या मंत्र वर्तमान जो संसार के भागी होते हैं अविद्या के जो अर्थीय होते हैं वे अविद्या के बीच में घनीभूत अंधकार के बीच पड़े हुए के समान अंतरे वर्तमान क्योंकि जो है वे भी अपने आप को क्या मान रहे हैं स्वयं धीरा वो धीर नहीं है किंतु अपने आप को वे धीर मान लिए मैं धीर हूं ऐसे समझ लेते उल्टा आधीर होता हुआ धीर समझते हैं आप पंडित होता हुआ पंडित समझते हैं मुक्त होता हुआ भी मुक्त समझ यही उनकी मूढ़ता है ये तीनों ही बात उनमें दिखेगी व्याधीर अधीर है फिर भी धीर भी समझते हैं और अपंडित होता हुआ अपने आप को पंडित मानते हैं और अमुक्त होता हुआ अपने आप को मुक्त समझते हैं इसलिए उनको मूढ़ कहा जाता है मोहयुक्त हैं विवेक रहित हैं अविद्याम यह सप्तमी कार त्याज विशेष महत्वपूर्ण है अविद्याम अविद्या के विषयों में अविद्या विशेष सप्तमी है अविद्या का कार्यभूता जो विषय उन विषयों में ही यह उसके ही बीच में अर्थात पुत्र पौत्रादि विषयों से घेरे हुए रहते 24 घंटा और उन्हीं के चक्कर जिंदगी पूरा काट लेते पहले पुत्र आदि के चक्कर में रहेंगे अब पुत्र जी पड़े हो गए फिर पुत्राजी का चक्कर में रहेंगे इनके ऊपर शादी हो जाए फिर इनके परपोता हो जाए उनको देखा जाएगा उनको लाल करेंगे ऐसे करते करते मर इन्हीं के बीच में हमेशा रहने वाले को अविद्याम अंतरे वर्तमान वर्तमान भास्कर कर देंगे इसलिए घिरे हुए लपेटे हुए हैं लपेट के जैसे धोती लपेट लेते अपने आप को वैसे अविद्या के विषय से चारों तरफ से वो लपेटे हुए घिरे हुए हैं समझ लो पुत्र पशु से उनकी ही कृष्णादि से वो घिरे हुए हैं अतेवा विवेक रहित हो गए तो अपना आपको फिर भी क्या समझते हैं स्वयं धीरा अपने आप को धीर समझ अच्छे अच्छे पंडितों का यह हाल है इसलिए कहा है गीता ने सतु शे सिया प्रकृति ज्ञानवान अपनी कह दिया तीसरे अध्याय पैंतीसवें श्लोक में नहीं कष्ट क्षण तिष्ट कर्मकृत उसी तीसरे अध्याय पांचवा श्लोक में इस प्रकार से अलग जगह पर भगवान ने साफ कहा है जो केवल शास्त्रीय शब्दार्थ का जो ज्ञान पकड़ के नाचने वाले होते हैं उनको तो अविद्या नचा के छोड़ देती है ये सब अधीर होते हैं वर्तमान आंदिरा पंडितम मन माना पंडितम मन माना अपने आप को पंडित मानते क्यों लाखों लोग पीछे घूम रहे हैं विद्वान क्यों नहीं माने अपने आप को लाखों महामूर् लाखों छेड़ क्यों दुनिया भर महामूर्ख है जितने से लोगों को क्या शास्त्र ज्ञान है आजकल तो आप कुछ ही बोलिए स्टेज लोग तो मान लें क्यों नहीं तो कुछ ज्ञान तो है नहीं शास्त्र का जिन लोगों को शास्त्र ज्ञान हो और आप जो गलत को हो तो पकड़ेगा ना वो विद्या समाज में बोलने की हिम्मत किसको होती है इसीलिए हमने एक ऐसा मंडलेश्वर को देखा अपने आश्रम में बड़े संस्कृत में बोलते थे बैठ बैठ जोड़ दो करके उल्टा पुल्टा कुछ ही बोले बोलते थे संस्कृत में अब एक बार केरल में शंकराचार्य के बारह सौ साल की जयंती मना रहे थे अब उसमें वहां जो मन संसार करने वाला घोषणा कर यहाँ से विभिन्न आखाड़ों के पैंसठ महामल्लेश्वर थे पैंसठ महामल्लेश्वर स्टेज पर बैठे हुए लंबा दो शंकराचार्य विद्यमान थे और एक मध्वाचार्य संप्रदाय के एक आचार्य निम्बार संप्रदाय जिसे कुल छह सात आचार्य वो लोग थे अलग एन मन संचार करने वाला दक्षिण के उद्भट पंडित था मृष्णगिरि मठ वाला और उसने घोषणा कर दिया सब को संस्कृत में ही प्रवचन देना है और सब सामने जो बैठे हुए थे पूरा पंडित समाज पंडितों को बुलाया बताया आम पब्लिक बहुत कम पीछे लाइन बहुत पीछे दिख रहे थे 150 पचास लेकिन चारों तरफ से पूरा तमिलनाडु से आंध्रा से यहां ऊपर बनारस से सब जगह से विद्वानों को ब्राह्मणों को एक पंद्रह पहले से वो रोजाव विषय पर परिचर्चा रखी हुई थी कम से कम डेढ़ हजार से लगभग पंडित थे अब ये जितने मंडले थे पेट <laughs> में दर्द कोई सिर में दर्द किसी को टट्टी लग गई किसी को पिशाब लग गया सब एक के बाद एक स्टेज से खिसक दे आ जाए नाम न पुकार एक घंटे के अंदर जब तक तो पंडितों में से बोलने का टाइम था उसके अंदर अंदर सारा स्टेज खारी, स्टेज खाली खाली, खाली। एक काशिकान जी बैठे थे शंकराचार्य शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ वाले वो और दो तो तीन आचार्य लोग ही थे ये वासुदेव आचार्य थे और विशेष महा संप्रदाय के एक और कोई बस जहाँ अस्सी लोग लाइन में बैठे हुए थे बैठ पेटू, सारे गायब अंत पांच छे रह गए देखते रह गया मैं क्या हो रहा है, अपने घर में संस्कृत में दहाड़ना आसान कुछ भी बक बग -बक, बक कर लेना विद्वत समाज के सामने सब कांप गए सब का बैठे ही नहीं स्टेज में उतर तो उतर के चले यह हाल पंडितम वन्य मान और अपने आप को अपने पीछे टांगते प्रमाण पारावार लिखते मंडले उनका आप जाके देखिए पीछे रहता है कपड़े का सिल्की स्पेशल कपड़ा होता है उसमें गोल्डन वायर से लिखा रहता है सारी चीज अनेकों विशेषाण वेदांत मारदंडे वो दुनिया कुछ वहां जाके सब का टायर पंक्चर हो गया तब देखा मैंने क्या है असली पता लगता है।, है।, तो है, है इस विषय पर ही बोलना है आपने आप घबरा गए तो पंडित अम्य मान ऐसे को तो कहा जाता है अपने आप के बड़े ब्रह्मसूत्र आदि पढ़ा रहे हैं विद्वान है लेकिन फिर भी प्रकृति में आंकी भूतानी फंसे पड़े हैं प्रकृति में परोपदेश मूर्खों पर सुपंडित इसलिए हो जाता है तो जो महामूर्ख है उनके लिए मूर्ख भी पंडित है ही मूर्खों के लिए पंडित अच्छा पंडित है और पंडितों के सामने असली ज्ञान ही पंडित हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है। और जंग्र में माणा परंती मूल हाँ अपने आप को मुक्त समझते हैं इन वास्तव में संसार जन्म मरण के चक्कर में में में प्रयोग कर दिया। कुटिल कुटिल गति गति को निरंतर प्राप्त करने वाले लोग हैं ये मुख्य हुआ में माणा कुटिल गति क्योंकि नित्यम कौटिल्य गूत्र है जो यंग को धातुओं से नित्य अंक कर देता है विकल्प से होगा नित्य अंक हो जाएगा और का नुक कागम हो जाता है अभ्यास को माणा कुटिल को वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे अंधे नहीं बनी अंधे के द्वारा ले जाए गए गए अन्य अंधे जिस ब्रगैर से गड्ढो में गिर गिर के हाथ पर छोट को प्राण कर लेते हैं वही हाथ हो जाता है वे भारत का रोड हो तो क्या नहीं क्या भारत की किसी भी रोड पे बिना गड्ढे के रोड ही नहीं हो सकता है तो नेशनल हाईवे हो कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता गड्ढे तो जरूर होंगे दस बीस तो कहाँ अंधा आपको उन गड्ढों से बचा के ले जा पाएंगे दूसरे अंधों को स्वयं भी गिरेगा किसी गड्ढे में और सबको गिराएगा किसी गड्ढे में लक्ष्य को समझना और लक्ष्य का बोध कराने के लिए पूरे साधन वाक्य को समझना ये आसान बात नहीं इसलिए अन्यत्र भाष्कर सुंदर निष्ठान दिए हैं एक बार एक आदमी जंगल में भटक गया था एक गांव से दूसरे गांव से कुछ लोग जा रहे थे उनसे पूछा भाई हम अमुक गांव में जाना है तो क्या करो पता नहीं चल रहा अंधकार होने वाला है तो उन्हें जो गायें जा रही हैं ना इसका पीछे पीछे जाना तो ये गाय उसी गाँव में जा रहे हैं सब तुम्हें पीछे पीछे गाँव पहुँच जाओगे वो तो थोड़ा मूढ़ मारना पर मुढ़ा वालों में सताओ अपने आप को पंडित अम्बन ने माना गलत तर्क लगा ले पंक्ति का उन्होंने कहा गौ का पीछे पीछे जाओ इसे सोचा ऐसा कहा ना हो के गौ थोड़ा तेजी से चला जाए मैं पीछे रह जाऊं फिर वो गाय भी हो जाए रात में दिखेंगे नहीं इसे उसने पूछ पकड़ अब गाय का पूछ पकड़ लिया तो गाय को गुस्सा आएगा पूछ पकड़ने से अब भागा अभी सोच भाग रहा है हम छोड़ देंगे तो फिर रास्ता ना कैसे मिलेगा हमको गांव का इसे गांव के जाने के चक्कर में वो पूछो छोड़ा ही नहीं पकड़े राजनी अब भागी, इधर उधर, गाँव कहा पहुंचता बीच रास्ते में पड़ गया लक्ष्य वाक्य है ये पूरा उपनिषद जो है उस ब्रह्म के लक्ष्य को लक्षित कर कथन करने लगा इनकी आर्थ को सही से समझना पड़ता है और गले समझोगे सारा तो उल्टा पटा हो जाए गाँव पहुंचे नहीं लक्ष्य मिला ही नहीं उल्टा हाथ पेड़ टूट गया और भागा ना गाय पेड़ ओड में लग गया सब फ्रैक्चर हो गए सब बेहोश पड़ गया यही हाल यहाँ पर भी है आपने आप बड़े पेड़ ज्ञानी वेदांति समझ प्रवचन देने लगे जाते हैं और संसार रूपी जो रूपी पेड़ों का बीच में जंगल के बीच फंस जाता है यही जाता कटो में इसलिए बड़ा वाक्यम दर्द बड़े संभल के सोच समझ के अपने अंदर घटा के अनुभव करने का प्रयास करनी चाहिए क्योंकि जो है यहां पर आगे भी कहेंगे था भाषण हरकत ये तू संसार भाजना जो लोग संसार के भागी है श्रेय भाग्य नहीं है संसार बाजना तुम श्रेय भाजना दे और संसार अविद्या, या मंत्रे अविद्या के बीच में अविद्या के के बीच में सब निकलेगा अपने आप आगे और स्पष्ट होगा देखिए घनी भूत इव कैसा है घनी भूत इव तमसी घोर अंधकार के बीच में पड़ा हुआ आदमी जैसे लक्ष्य से भटक जाता है उसी प्रकार से घोर अंधकार के समान अंधकार है कौन ये पुत्र पश्वादी तृष्णा पाशी वेस्ट माना पशु पुत्र पशु तृष्णा रूपी पाश से वो भी एक दोनों सैकड़ों पासों के द्वारा लपेटा हुआ आदमी है ऐसा होकर ये घोर अंधकार रूपी संसार का पीछे बंधा हुआ पड़ा रहता इसको है इसको भगवान ने कहा है आशा शापाशत कामक्रोधपरायणा बद्धा काम क्रोध भोगाधसंचयवाध्यालोक आत्मसंभाविता सत्रह श्लोक यही है अविद्या यह मूल ज्ञान कर्मचार अविद्या मूल अज्ञान और कर्मों इनके मध्य में तृष्णा है अंत जिसका अवसान अपरपर्याय है काम तो कामनाएं तद्रम उसी के बीच में उसी के द्वारा वेस्टित लपेटा हुआ होकर उसी में विद्यमान रहते हैं ये इसका अर्थ है यदि तो प्रकरण अनुरोधा कर्म ही अविद्या यदि प्रकरण अनुरोध से कर्म को ही अविद्या विषयों को नहीं लोगे पुत्र दि को तो तब कर्म तो वासना कर्म से हमें उसके वासनाओं से लपेटा हुआ ऐसा करना पड़ेगा तथ्य कर्म इतम क्रमात् कर्म से वासना वासना से कर्म फिर कर्म फिर वासना फिर कर्म फिर वासना ऐसे चक्र में वो लपेटा हुआ है कृष्णा पर्याय वासना यहाँ कर्मांतरत्व अनेचा आसुरी संपद उपलक्षित है करने मतलब है यह लोग आसुरी संपद युक्त हुआ स्वयं वयं धीरा प्रज्ञावंत पंडिता शास्त्र कुशलाश्ची अपने आप को क्या मानते हैं स्वयं लोग कहते हैं कि भाई धीरा प्रज्ञावंत लौकिक अभिज्ञा है लौकिकों के दृष्टि से अभिज्ञ हैं वास्तव में आत्मज्ञानी प्रमुख ज्ञानियों दृष्टि से अभिज्ञ नहीं है लौकिकों के दृष्टि से ही अभिज्ञ है और अपने आप इसमें प्रज्ञावान मानते दूसरे मूढ़ों के दृष्टि से वह महामूढ़ अपने आप को मान लेता है मैं प्रज्ञावान हूँ संसार का नियम सबका यही हाल है प्रज्ञावंता पंडिता पंडित विभक्ति वचन व्यक्ति छांद पंडितम मन्य मान आंडिताहा जो इन्हने कैसे प्रयोग कर दिया क्या व्यक्ति वचन सब कुछ बदल करके जो प्रयोग हो छंद प्रयोग है पंडितम् नपुंसलिंग होगे ना पंडितम नपुंसलिंग प्रयोग है मंत्र में मनमान अलग है पंडितम नपुसलिंग ऐसे हो गएगा विशेषण पंडिता हा होनी चाहिए करते एक वचन और नपुंसलिंग दोनों छान होना चाहिए फुल्लिंग और बहुवचन के समझ पंडितम आत्मा न मन दे पंडितम् मन्या ऐसे बना लो एक पद बना लाथा आत्मान मन पंडितम आत्मान मनते ऐसा आप आपना कर आत्म ने सूत्र से मान इव मान ऐसी मन से कृत्य व्याचे पंडिता नहीं तो भाष्यकार पंडिता कैसे बोलती प्रताप बहुवचन इसे उसको भी सामंजस्य करना है भाष्य वृद्धि नहीं बोल सकते ना इसे भाष्यकार पंडिता क्यों कह दिए यहां मान करके यहाँ पर पहले पंडित मा, पंडित मानी शब्द पंडित मानी शब्द होता है पंडित मानी इवा मानी पंडिता ऐसा पंडित आत्मा न मन थे मानी ईशा गंधा पंडितम मन्न्या या आत्मान खूत्र से प्रत्याधि होकर फिर कहेंगे तेषा मान इव मानो ये उनके समान ही है मान है जिनका मान उन लोगों को कहते हैं पंडिता ऐसा भी दरवा बनेगा तब भाष्यकार ने जो पंडिता कहा वो बनेगा पंडितम मन्य मान क्योंकि पहले आप बनाएंगे पंडितम मन्य पंडितम मन्य कैसे बनेगा वो पंडितम आत्मान मनते वाक्य कर दिया तो शब्द बनेगा पंडित मन्य मनिया रत्मा के तो बहुचर हो जाता मन मन्यौ मन्या क्या करना इनके जैसे देते मान इव मानो यशा शां मानव मानो ऐसा तब क्या होगा पंडितम मन तो हाई है पहले से ही ये मान शब्द समाज के वैसे आ जाएगा पंडित और उत्तर पद क्या हो गया मान शब्द जुट गया मानव मानो करके तो मान आ गया वच पंडितम मन माना ऐसा एक पद मान लेंगे ले चल गया गया मंत्र का में। मान मानो शब्द शब्द जुड़ जुड़ पंडितम बनाया फिर की जरूरत ही नहीं अलग पद नहीं रह गया ना तब उस दिशा में वो अलग पद नहीं है दो पक्ष ले रहे तो पंडितम अलग पद मान लिया नकोलिंग प्रथमा एक वचन मान के और मन्ने माना अलग पद है दो पद है मंत्र में अलग अलग एक पक्ष उस पक्ष में क्या है हमें क्या मानना पड़ेगा पंडितम शब्द लिंग और एक वचन छात्र एक पक्ष दूसरे पक्ष में संपूर्ण चूंकि एक ही पद मान फिर भाष्य से कैसे संगति घटेगी तो इस तरह से घटाना पड़ेगा लंबी व्याख्या करके तब भाषा संगति बैठेगा पंडिता शास्त्र कुशलाश्ची अत्र पक्षे पक्ष वीरा मन्य मानी आर्थिक उन्ने देखो इसलिए क्या करना पड़ेगा इस पक्ष में दूसरे पक्ष में व्यय धीरा मन उसके साथ भी जोड़ लेना पड़ेगा निर्भर होता है आप किस तरह की उत्पत्ति करेंगे दोनों प्रकार के ले सकते हैं व्यवस्था वयम धीरा मन्य मान वंडिता इधर मनयमाना जब पृथक पद पक्ष है स्वयं वीरा और पंडितम मान्य माना पंडित एक आल पूरे नहीं तो माना को दोनों जगह जोड़ सकते हैं स्वयं धीरा मान्य मनमाना स्वयं पंडिता मान्य माना ऐसे दोनों के साथ माना को जोड़ लेंगे, देंगे पृथक पद पक्ष में अगर दोनों पक्ष के अनुसार घटा सकते हैं इसलिए भाष्कर जान स्वयं अपने भाष्य में इसको जोड़ के बताया नहीं अलग अलग दे दिया देखो पंडित क्या कर दिए शास्त्र कुशला धीरा प्रज्ञावंता और पंडिताकर शास्त्र कुशला ची मन भाषा का बीच में क्या कर दिए प्रयोग कर दिया इसे ज्ञापन हो रहा है धीरा इति मन्य माना भाषागार का मुख्य पक्ष पृथक पद पक्ष ही है एक पद पक्ष नहीं है ऐसे भाषा से प्रतीत होता है तो बीच में और इति इति का प्रयोग कर दिया माना ये ते ऐसा ऐसे मानते हैं जो अपने आप को ऐसे हैं माणा धन्य माणा अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपां गच्छन्तो परिगच्छन्ति कुटिलां गुति मूढ़ा कुल कुछ कुति कैसे है वो जरामरण रोगा दुःख कुछ अनेकला स्पष्टीकरण करने दिया है जरामरण रोगा दुख अनेक रूपां कूटिलांनेक गी मूढ़ा दंड निर्माण पर स्पष्ट शार दिया सूत्रो नि कौटिल्य गौ ये लेना पड़ेगा सामान्यतः सामान्य उद्देश्यकोट्यौ उपदिष्ट संसार विशेषतः तो विधेयकोट भी आह दंड निर्माण की द्रम हम मी मृ गौधातु हैं चारों के लिया है वहां हम टिप्पण इनमें से जो पाला है का रूप नित्यम कौटिल गो से नाशिकांश से नुक्का रूपनता है अत्यर्तम कुटिल गति मिंद्रम्य माण शब्द बन पहले बनेगा फिर शानच चोकर के मुक्का होकर के दंद्रमान निरंतर लगाता शानच लगातार के लिए होता है वो शानच प्रयोग कर दिया यंगंत के साथ, साथन से शानच हो गया दम्य मान बन गया नियम भ्रष्ट वहां कौटिल्यू क्य भाव यहाँ इसीलिए नियमित रूपेणा और बारंबार ये अर्थों को छोड़ना है। इन अर्थों में नहीं है यहाँ पर क्रिया की अभ्यावृत्ति के लिए नहीं है किंतु किसलिए है ये वह बताने के लिए कुटिलता क्रिया में कुटिलता को बताने के लिए है क्रिया की निरंतरता या क्रिया की बारंबार होना इस अर्थों में नहीं लेना कि यंग होता इसी अर्थ पौना पुण्य और भ्रषार्थे यंग होता सूत्र क्या कर दिया नित्य कौटिल्य गो दिया से कुटिल अर्थ में ही नित्य ही अंग होता है। भी नहीं घटेगा और बारम्बार नहीं घटेगा और निरंतर नहीं घटेगा अतिशय देना किन्तु भी अतिशयेन कुटिलम यह अर्थ लेना अत्यर्थम कुटिलम भाषा से संकेत कर दिया अत्यर्थम कुटिलम अतिशयेन तत्षय में कुटिलता है कुटिल क्या है हो सकता है रोग गति, फल प्राप्ति स्वस्व कर्म फल की अनेक प्रकार के फल प्राप्तियों करता है इसका गति का तात्पर्य क्या है अनेक प्रकार के जो है फल कर्म फल क्या है वो कर्म फल अनेक प्रकार का तो जरा मरण रोगादि दुख स्पष्ट कर दिया गति कौटिल अतः टिप्पण का स्पष्ट करते हैं गति परिता संसार चक्रे भ्रमंत चारों तरफ उठक पटक होते रहेगा इस संसार चक्र में जैसे लकड़ी नदी में बहता है ना उठक पटक होता हुआ लहरों में और भवरों के बीच में उसी प्रकार ये भी जो है संसार में मापन्ना जन्मनि तो, तो यह अंत्य धमाम गति सोलह अध्याय के बीसवे श्लोक में साफ कहा है भगवान ने भी गीता में श्रुति के अनुरूप सब कुछ कहते हैं देखो यहाँ जो आशुरी संपर्क कहा गया पूरा गीता में लिया हुआ देखिए श्रुति के अनुरूप गीता आसर संपद का वर्णन करता है परियंत्री परिगछंदी मुड़ाहा उन्होंने भी योनि मना मुड़ा का दिया जन्मनि जन्मनि। अविवे की नो इत्यर्थ कहने का मतलब अविवे की नो मोहग्रस्त नहीं है वह मोहग्रस्त कान में चले जाओ मोह क्यों से ग्रस्त क्यों है विवेक रही तो उन्हें से मोहग्रस्त विवेक होता तो मोह नहीं होता विवेक नहीं होने से मोह ग्रस्त। अंधे नहीं दृष्टि विहीने नहीं व नियम आना विषमे पथी यथा बहवो अंधा महात अनि तृष्टिविहीन व्यक्ति के द्वारा नियम आना विषमे पथी कैसे मारे में सीधे सड़क में ले जा रहे कोई दिक्कत नहीं है बड़िया सड़क हो स्वर्णिम चतुर्भुज के समान सड़क हो नहीं बिल्कुल चकाचक सड़क ऐसा हो तो बात अलग है जिसपे गाड़ी एक सौ बीस एक सौ स्पीड में चल सके ऐसी सड़क भारत में बहुत ही कम है ना के बराबर अभी बना रहे स्वर्णिंद चक्रभुज जो बना रहे हैं गोल्डन पाट्रैंगल जो बोल रहे हैं वो ऐसा ही रोड है उसमें क्या ना बना टनल बनेगा लगा हुआ है बोर्ड इसे 120 किलोमीटर स्पीड में जा सकते हैं अस्सी किलोमीटर में स्पीड में जा सकते हैं 40 किलोमीटर स्पीड में जा सकते हैं ऐसे बना रहे हैं पूरे भारत को जोड़ चाप बना लगभग हो ही गया कंप्लीट हो गया है दिल्ली से तो उद्घाटन भी हो गया जयपुर तक का सागर इधर स्पीड में जा सकते हैं तो बम्बे से तो उधर गए पुना किले है बम्बे से पुना किले पहले से बन गया तो ऐसे क्यों मैं तो भाई अंधा भी चल देगा आराम से क्यों वहीं सीधे तो जाना इधर उधर जाना ही नहीं इसने भास्कर जान के बोला समय नहीं विषम मार्ग में पहाड़ में जाओ ये रोड घूम घूम के चल रहा है कहा घूमेगा कहाँ गड्ढा है पता नहीं कहाँ ऊंचा हो रहा है पता नहीं भरोसा नहीं ऐसे रोड में भावो अंधानियमाना महान समर्थ मृक्ष महान अनर्थ को ही प्राप्त करते जैसे ठीक उसी प्रकार समझ लेना